पत्रावली एक सौ तीन श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित शिकागो बीस जून अट्ठारह सौ चौरानबे प्रिय दीवान जी आज आपका कृपा पत्र मिला मुझे बहुत दुख है कि आप जैसे महामना व्यक्ति को मैंने अपने विवेचनाहीन कठोर शब्दों से चोट पहुंचाई आपके मृदु सुधारों के आगे मैं नतमस्तक हूँ मैं आपका पुत्र हूँ मुझे नतमस्तक को शिक्षा दीजिए गीता परंतु दीवान जी साहब आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे स्नेह ने ही मुझे ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया आपको यह बताना चाहता हूँ कि पीठ पीछे मेरी निंदा करने वालों ने परोक्ष रूप से मुझे कोई लाभ नहीं पहुँचाया बल्कि इस दृष्टि से मेरा घोर अपकार ही किया है कि हमारे हिंदू भाइयों ने अमेरिकनों को यह बतलाने के लिए अपनी उंगुली भी नहीं हिलाई कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ मेरे प्रति अमेरिकनों की सहृदयता के निमित्त काश हमारी जनता उनके लिए धन्यवाद के कुछ शब्द प्रेषित कर पाती और यह बताती कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ श्री मजुमदार बंबई से आगत नागरकर नाम का एक व्यक्ति तथा पूना से आगत सोराब जी नाम की एक ईसाई लड़की अमेरिकनों से कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका में ही सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हैं और मैं एक धूर्त हूं जहां तक मेरे स्वागत का प्रश्न है इसका अमेरिकी जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा परंतु जहां तक धन द्वारा मेरी ऐसी सहायता का प्रश्न है इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्होंने मेरी ऐसी सहायता करने से अपने हाथ खींच लिए मैं यहाँ एक वर्ष से हूँ किंतु किसी भी ख्यातिमान भारतीय ने अमेरिकनों को यह बताना उचित नहीं समझा कि मैं प्रबंधक नहीं हूँ फिर यहाँ मिशनरी लोग सदा मेरे विरुद्ध कही गई बातों की ताक में रहते हैं और भारत के ईसाई पत्रों द्वारा मेरे विरुद्ध लिखी गई बातों को खोजने और उनको यहाँ प्रकाशित कराने में सदा व्यस्त रहते हैं आपको यह विदित होना चाहिए कि यहाँ के लोग भारत में ईसाई एवं हिंदू में अंतर के बारे में बहुत कम जानते हैं मेरे यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन अपनी एक योजना के लिए धन एकत्र करना ही था मैं आपसे ये बातें फिर कह रहा हूँ पूर्व एवं पश्चिम में सारा अंतर यह है कि उनमें जातिता की भावना है हम लोगों में नहीं अर्थात सभ्यता एवं शिक्षा का प्रसार एवं व्यापक यहाँ व्यापक है सर्वसाधारण में व्याप्त है उच्च वर्ग के लोग भारत और अमेरिका में समान है लेकिन दोनों देशों के निम्न वर्गों में ज़मीन आसमान का फर्क है अंग्रेज़ों के लिए भारत को जीतना इतना आसान क्यों सिद्ध हुआ या इसलिए कि वे एक जाति हैं हम नहीं जब हमारा कोई महापुरुष चल बसता है तो एक और के लिए हमें सैकड़ों वर्ष बैठे रहना पड़ता है और ये उनका सर्जन उसी अनुपात में कर सकते हैं जिस अनुपात में उनकी मृत्यु होती है जब हमारे दीवान जी साहब नहीं रहेंगे जिसे हमारे देश के कल्याण के लिए प्रभु दीर्घकाल तक स्थगित रखे तो उनके स्थान की पूर्ति के लिए जो कठिनाई होगी उसका अनुभव देश को तत्काल ही हो जाएगा कठिनाई तो इसी बात से प्रत्यक्ष हो जाती है कि आपकी सेवाओं के बिना लोगों का काम नहीं चलता है यह महापुरुषों का अभाव है ऐसा क्यों क्योंकि महापुरुषों के चुनाव के लिए उनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है जबकि हमारे पास बहुत ही छोटा तीन चार या छः करोड़ की जातियों की तुलना में तीस करोड़ की जाति के पास अपने महापुरुषों के चुनाव के लिए क्षेत्र सबसे छोटा होता है क्योंकि शिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या उन जातियों में बहुत अधिक है आप मेरे विवेचक मित्र हैं मुझे गलत न समझें यही हमारे देश का बहुत बड़ा दोष है और इसे दूर करना ही होगा सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए इसी तरह एक जाति का निर्माण होता है हमारे सुधारकों को यही नहीं मालूम कि कहाँ चोट है और वे विधवाओं का विवाह कराके देश का उद्धार करना चाहते हैं क्या आप यह मानते हैं कि किसी देश का उद्धार इस बात पर निर्भर है कि उसकी विधवाओं के लिए कितने पति प्राप्त होते हैं और न इसके लिए धर्म को ही दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि सिर्फ मूर्ति पूजा से योग का कोई अंतर नहीं पड़ता सारा दोष यहाँ है यथार्थ राष्ट्र जो कि झोपड़ियों में बसता है अपना मनुष्यत्व विस्मृत हो चुका है अपना व्यक्तित्व खो चुका है हिंदू मुसलमान ईसाई हरेक के पैरों तले कुचले गए वे लोग यह समझने लगे हैं कि जिस पास पर्याप्त धन है उसी के पैरों तले कुचले जाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस करना होगा उन्हें शिक्षित करना होगा मूर्तियां रहे या न रहे विधवाओं के लिए प्रतियों की पर्याप्त संख्या हो या ना हो जाति प्रथा दोषपूर्ण है या नहीं ऐसी बातों से मैं अपने को परेशान नहीं करता प्रत्येक व्यक्ति को अपना उद्धार अपने आप ही करना पड़ेगा हमारा कर्तव्य केवल रासायनिक पदार्थों को एकत्र कर देना है ईश्वरीय विधान से वे अपने आप जम जाएंगे हमें केवल उनके मस्तिष्क में विचारों को भर देना है शेष सब वे अपने आप कर लेंगे इसका अर्थ हुआ सर्वसाधारण को शिक्षित करना यहाँ ये कठिनाइयां हैं एक अकिंचन सरकार कभी कुछ नहीं कर सकती है ना करेगी अतः उस दिशा में किसी सहायता की कि कोई आशा नहीं अगर यह भी मान लिया जाए कि प्रत्येक गाँव में हम लोग निःशुल्क पाठशाला खोलने में समर्थ हैं तब भी गरीब लड़के पाठशालाओं में आने की अपेक्षा अपने जीव को जीविकोपार्जन हेतु हल चलाने जाएंगे न तो हमारे पास धन है और न हम उनको शिक्षा के लिए बुला ही सकते हैं समस्या निराशाजनक प्रतीत होती है मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है वह यह है अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना पड़ेगा यदि गरीब शिक्षा के निकट नहीं आ सकते तो शिक्षा को ही उनके पास ल पर कारखाने में और हर जगह पहुंचाना होगा यह कैसे आपने मेरे गुरु को देखा है मुझे सारे भारत से ऐसे निस्वार्थ अच्छे एवं शिक्षित सैकड़ों नवयुवक मिल सकते हैं दरवाजे दरवाजे पर धर्म को ही नहीं शिक्षा को भी पहुंचाने के लिए इन लोगों को गांव का घूमने दीजिए इसीलिए विधवाओं को भी हमारी महिलाओं के शिक्षिकाओं के रूप में संगठित करने के लिए मैंने एक छोटे से दल का आयोजन किया है अब मान लीजिए कि ग्रामीण अपना दिन भर का काम करके अपने गांव लौट आए हैं और किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी बैठकर हुक्का पीते गप लड़ाते समय बिता रहे हैं मान लीजिए दो शिक्षित सन्यासी वहां उन्हें लेकर कैमरे से ग्रह नक्षत्रों के या भिन्न भिन्न देशों के या ऐतिहासिक दृश्यों के चित्र उन्हें दिखाने लगे इस प्रकार ग्लोब नक्शे आदि के द्वारा जबानी ही कितना काम हो सकता है दीवान जी साहब केवल आँख ही ज्ञान का एकमात्र द्वार नहीं है कौन से भी यह काम कान से भी यह काम किया जा सकता है इस प्रकार नए नए विचारों से नीति से उनका परिचय होगा एवं वे उन्नतर जीवन की आशा करने लगेंगे यहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है शेष उन पर छोड़ देना होगा सन्यासियों को त्याग के इतने बड़े इस कार्य के लिए प्रेरणा कहां से मिलेगी धार्मिक उत्साह से धर्म के हर नए तरंग के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है पुराने धर्म को केवल एक नया केंद्र ही पुनर्जीवित कर सकता है अपनी रूढ़ियों एवं पुराने सिद्धांतों को सूली पर चढ़ा दीजिए उनसे कोई लाभ नहीं होता एक चरित्र एक जीवन एक केंद्र एक ईश्वरीय पुरुष की मार्गदर्शन करेंगे इसी केंद्र के चारों ओर अन्य सभी उपादान एकत्र हो जाएंगे एवं एक प्रलयंकर महातरंग की तरह समाज पर जा गिरेंगे तथा सबको बहा कर ले जाते हुए उनकी अपवित्रताओं का विनाश करेंगे फिर जैसे लड़की को उसके रेशे की दिशा में ही चीरने में आ, लकड़ी को उसके रेशे की दिशा में ही चीरने में आसानी होती है वैसे ही पुराने हिंदू धर्म का संस्कार हिंदू धर्म से ही हो सकता है नए नए संस्कार आंदोलनों के द्वारा नहीं साथ ही साथ इन सुधारकों को अपने में पूर्व एवं पश्चिम दोनों संस्कृतियों का मिलन कराना होगा क्या आपको यह नहीं मालूम पड़ता कि आपने ऐसे महान आंदोलन के केंद्र को प्रत्यक्ष किया है उस बढ़ते हुए प्लावन की अस्पष्ट गंभीर गर्जना को सुना है वह केंद्र मार्गदर्शक उस देव देवमानव का जन्म भारत ही में हुआ वे थे महान श्री रामकृष्ण परमहंस उन्हें को केंद्र मानकर यह दल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उन्हें लोगों से यह काम होगा दीवान जी महाराज अब इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है रुपयों की जरूरत है भले ही थोड़े से की जिससे काम शुरू किया जा सके भारत में हमें धन कौन देता इसलिए दीवान जी महाराज मैं अमेरिका चला आया आपको यह बात शायद याद हो कि मैंने सारा धन गरीबों से मांगा था और धनियों के दान को मैं इसलिए अस्वीकार कर दिया था कि मेरी भावनाओं को वे नहीं समझ पाते इस देश में पूरे साल भर तक व्याख्यान देते रहने पर भी मुझे अपने कार्य के आरम्भ के लिए धनार्जन की अपनी योजना में जरा सी भी सफलता नहीं मिली निश्चय ही मुझे अपने लिए कोई अभाव नहीं हुआ पहली बात यह है कि यह साल अमेरिका के लिए बहुत बुरा है हजारों गरीब बेरोजगार हैं दूसरी मिशनरी तथा मेरी योजनाओं में बाधा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं तीसरी बात यह है एक साल गुजर गया और हमारे देशवासी मेरे लिए इतना ही नहीं कर सके कि अमेरिका के लोगों से वे कहते कि मैं एक वंचक नहीं हूँ बल्कि एक यथार्थ संन्यासी हूँ कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इतना भी इन थोड़े से शब्दों का व्यय भी वे नहीं कर सके शाबाश मेरे देशवासियों दीवान जी मैं उनको प्यार करता हूँ मानवीय सहायता को मैं लात मारता हूँ मुझे आशा है कि वे जो सदा पर्वतों एवं उपत्यकाओं में भरुस्थलों एवं वनों में मेरे साथ रहे हैं मेरे साथ रहेंगे अगर और ऐसा ना हुआ तो फिर भारत में कभी मुझसे भी कहीं अधिक योग्यता संपन्न किसी और वीर का उदय होगा जो इस कार्य को संपन्न करेगा आज मैं आपको सभी कुछ कह गया दीवान जी मेरे लंबे पत्र के लिए मुझे क्षमा करें आप मेरे अच्छे मित्र हैं उन बहुत थोड़ों में से एक जो मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं जो मेरे ऊपर यथार्थ में कृपालु हैं आप यह सोच सकते हैं कि मैं एक स्वप्न विलासी हूं या एक कल्पना प्रिय व्यक्ति हूं लेकिन आप कम से कम इतना विश्वास रखें कि मैं पूर्णतः ईमानदार हूं और मुझमें सबसे बड़ा दोष यही है कि मुझे अपने देश के प्रति अधिक बहुत अधिक प्रेम है मेरे प्रिय मित्र आप और आपके जन सदा ही कल्याण के भागी हों जो आपके प्रिय हों उन सब पर भगवान की दया दृष्टि सदा बनी रहे मैं आपके प्रति चिरंतन कृतज्ञ हूं, आपके प्रति मैं अत्यधिक ऋणी हूं, केवल इसीलिए नहीं कि आप मेरे मित्र हैं बल्कि इसलिए भी कि आपने इतनी अच्छी तरह अपनी मातृभूमि की एवं प्रभु की जिंदगी पर भर सेवा की है आपका सतत कृतज्ञ विवेकानंद